श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामकृष्णो भक्सिणेश नवम परचेद श्रीरामकृष्णो मणिरामपुर्शक्स श्री प्रभु भोजनानते लघुखट्टायां क्षण इधानी विस्रावस नाप्त भक्तसभाग प्रारब्ध आदौ मणिरामपु भक्ता संप्रात कचन जानपदपुर्त कार्याल पी डब्ल्यू डी कार्यालय कर्मरत आसत इदानमस प्राप्त कस्न भक्त उपस्थित क्रमण बेलघरत भक्तगण साम ग श्रीयुक्त मणिमलिका भक्ता अभी क्रमण आगता मणिरामपुरी अवदन भवतो भव्रा व्याघा जाता श्रीरामकृष्ण कथये न न तत्सं राजप त्र मणिराम निद्रा याती पद पदनिस्मना श्री प्रभो बाल्य सख श्रीराम विषयकदीपन सजनी श्री, श्री प्रभुर्भणति श्रीरामस् पड़ो किने पदे युष्माकिणे पद तद्देश मैया सह पाठशाला अपठत इहा तद्दी इहागछत मणिरांपुरिया भागवता भडंती। केनो भणंती कलोपा भगवान्भ्य सानुग्रह अस्मभ्यं किंचि उपदूं मणिरांपुर भक्तायदेशन भजन कुरु व्याकुश्चरामकृष्ण कंचि साधन भजन करीय क्षीरे नवनीत अस्ती वचनम न सिद्ध्य दुग्ध दधीं परिणमय मथि नवनीत उधरणीय पर मध्य मध्ये किंचित नैर्जन्यम अपेक्षणीय कतिचन दिनाजनवासन भक्तिलाभं पादुका पिधा कंटक वनम अपी विना विना सक्य विनासपर्यटन बोति विश्वासो मूलम वस्तु यादी भावना प्राप्ति ही। मूलम स प्रत्यय समुपजाते विश्वास पुनरपेप नीते मणिरांपुर भक्त महाशय किश्यक श्रीरामकृष्ण अनेकते प्रयोजन अस्त परम गुरुवचने विश्वास आधेय गुर ईश्वरबुद कृतायाम सिद्ध्यवा वी गुर कृष्ण वैष्णव तन्नाम सदर्तनीय कलौना महात्म्यं अन्नगता अतो योग नुज्य तरता पापक्षी पलायते सत्संग सद अपेक्षि गंगाया यद सामीप्य गसी तबदे अग्निर जावान अग्निजावादीयान भविष्य तवन उताप लसे मंदोद्यमो न फलवान्वती संसारे भोग भोगतृष्णव वदती भविष्य कदापी ईश्वर लप्यसे अहम केशवस अवदम व्याकुलं प्रेक्षपिता प्रेक्षता प्रागेव तदीयं भागं अर्पयति माता पचती क्रोड़े शिशु शयानोस्त मे चोस्य द्वार यदा चोस विसृज्य उच्च क्रंदती सुतस्तांडम अवता पुत्रे स्थान्य दद्वाचं केशवस अवदम कलौ कथ्यते येक अहोरात्र भवति ईश्वरदर्शन मन से अभिम कर्तव्य वक्त्यँ सृष्ट दर्शन एव संसारे तिठ अ मनः परीक्षते विषा सक मन आर्द्र अग्निशलाक यदृषा न ज्वल्यो मार्द द्रोण स्वगुरुमूर्तिं पुरतः प्रतिष्ठाप्य बाणानुशीलं शीलनम् अकरोत् अग्रत उपसर्प काष्टिको काष्ठिकोग्रतो गत्वा पश्यत चन्दनकाष्ठं रजतखनिं स्वर्णखनिं पुनरपि उपसृत्य ददर्श हीरकं मलिख्यञ्च अज्ञाना हि मार्तिकभित्तिके बेश्मनीव वर्तते अभ्यन्तरं तथा नावदातम बाहिकम नवद्पी कि वस्तु रेक्षिशक्नोति ला ये संसारे ठतिच कोष्ठाभ्यंतरासीन इव अदीपो बस्वी अवलोक शक्नो बाह्य पदार्थमी दशु शक्नो बाह्य जगन्मात्रि भेदी नान्य किमप्यस्त पर्रह्म यवदेष रक्षति तब्दर्शय आद्याशक्तिपेण सृष्टिस्थित प्रलयान कौती यद ब्रह्मशाही आद्याशक्ति कचन नृपो अवदत ये मह्यमेक क्य ज्ञान देयी अवदत अस्त तमेक नई वाक्य ज्ञान लक्ष्य से कियकाीपे कसन माया भी सगत राजा पश्यत यद स आगम्य पश्यगम्यवलम अंगुीयद भ्रमयती कथयती चश्यत्यप सविस्म प्रेक्षते कियतकाला पश्य अंगुीद्वय में अंगुी अंगुीर्जा मयिकी भ्रमयन वदती नृप एतत्प एत पश्य अर्थ ब्रह्म तथा आद्यास प्राथम्यन द्विपेन प्रतियते, परम ब्रह्म ब्रह्मज्ञाने जाते पुनर्द्व नवशिषे अभेद यद अद्वितय अव अद्वैत